अपिक्स इलेवन पेज नंबर टू सेवनटीन कमर भर पानी गिलास भर नमक मुट्ठी भर दाल मीटर भर लाठी टोकरी भर फूल पेट भर क्षण भर ओब्लिक पल भर में रात भर में देश भर में उम्र भर पब्लिक जीवन भर दिन भर में गांव भर में विश्व भर में स्कूल छात्रों से भरा है चीनी उत्पादों से भरा बाजार